प्रश्नोत्तर दीपमाला मंत्र विचार जिज्ञासा गायत्री मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है समाधान गायत्री मंत्र के दो अर्थ होते हैं एक गृहस्थ के लिए होता है और दूसरा नैश्ठिक ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थ के लिए वह अर्थ सूर्य की प्रधानता को लेकर होता है उस मंत्र का अर्थ सूर्य मंडल से ही संबंधित रहता है परंतु नैश्ठिक ब्रह्मचारी के लिए तीनों भू, भूभुव स्व का अर्थ अलग है भू सत्ता का लक्षक है भूव प्रकाश अथवा चिद का लक्षक है और स्व आनंद का इनका से तो कम क्रमशः पृथ्वीलोक स्वर्गलोक और अंतरिक्ष लोक होता है पर लक्ष्यार्थ सच्चिद आनंद सच्चिदानंद ही होता है सूर्य प्राणी प्रसवे धातु से सविता शब्द बनता है अतः सविता का अर्थ हुआ संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर ही होता है और उसी का स्वरूप बता दिया सच्चिदानंद उस सच्चिदानंद परमेश्वर को दो तेज है एक ज्ञानात्मक और दूसरा मायिक मायिक तेज स्वरूप को आवृत करता है और ज्ञानात्मक तेज जीव को स्वरूपाभिमुख करता है यहाँ पर प्रार्थना है तत्सवितु देवस्य जगत को उत्पन्न करने वाले उस सच्चिदानंद परमात्मा का वरण्यम भरगह जो वरण करने योग ज्ञानात्मक तेज है धीम ही उसका हम ध्यान करते हैं नाम रूपात्मक माइक तेज भी उसी का ही है पर वह वरण करने योग्य नहीं है वरण करने योग्य तो स्वरूपभूत ज्ञानात्मक तेज ही है स्व पदार्थ के विचार में शरीर से लेकर अहंकार पर्यंत त्यागने पर जो शेष बचे वह मय के रूप से वर्ण करने योग्य है इसी प्रकार तत्पदार्थ के विचार में परमेश्वर का जो सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञानात्मक तेज है वही वर्ण करने योग्य है इससे तत्पदार्थ में माया के शोधन पूर्वक शुद्ध स्वरूप के ध्यान का निश्चय हुआ फिर कहा न धिया प्रचोदयात वह हम लोगों की बुद्धिवृत्तियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे अर्थात लक्ष्य की ओर ले जाए यहाँ नह हमारी कहकर बहुवचन का प्रयोग किया गया है इसलिए गायत्री मंत्र की उपासना का प्रभाव दृष्टि के साथ साथ समष्टि में भी पड़ता है तभी तो इसकी इतनी महिमा बताई गई है